के तदाधिक संस्कार दुखत्म स्वाभाविक आदर्शय विषय सुख से ऊपाधि दुःखत्व विषय सुख दुखाधिदुख दुखत् ऊपाधि के कारण किसी निमित्त के कारण ही विशेष रूप दुख है दुख तथा परिणाम को लेकर के संस्कार के द्वारा और के संबंध आध्यात्मिक आभिभतिक आदि से जो ताप संबंध होता है तो विशेषतः तो भी दुख रूप से दुखस्तम अभिधायकता न करके स्वाभाविकम आदर्श थी और तो स्वाभाविक तो दुख कहते ये तो पहले कहा इस निमित्त से दुख कहा गया अभी स्वाभाविक विषय सुख से स्वाभाविक दुखत्व बस है स्वभावते दुख रूपी विशेष सुख इसको दिखाते हैं गुणवृत्ति विरोधा च दुखमे सर्वेन गुणवृत्ति विरोधा गुणा वृत्तिवृत्ती विरोध गुणा वृत्त उनका विरोध गुणवृत्ति सर्वे रक्षा प्रभृति स्थिति रूप बुद्धिगुण रख्या प्रभृति स्थिति प्रख्या है प्रकाश ज्ञान रूप है प्रभृति रजगुण का कार्य क्रिया है अस्तित्व स्वभाव तम गुण का सत्वरजस्तम तीन गुण का ये रूप है बुद्धि गुण है परस्पर अनुग्रह परस्परा अनुग्रहत शांतं शांत घोर मूढ़य त्रिगुणमें आरभ से परस्पर गुण एक, एक गुण करता है अन्य गुण के जुना नहीं है परस्पर अनुग्रह तंत्री अनुग्रह करके अनुग्रह तंत्रा जिन तभी अनुग्रहतंत्री भूता तंत्री अच्छा तंत्री तंत्री बुद्धिगुण पर्मद तंत्री भूता परस्पर अनुसरा तंत्रीभूता परस्पर सहायक आरभंते प्रत्यय आरोहते शांत प्रत्यय घोर मूढ़ शांत घोर मूढ़ तो दुख मोह कार्य सुख रजगुण का दुख तम मोह यही त्रिगुणम एवं आरहते ये तीन गुण ही आरंभ करते हैं बुद्धि गुण का कार्य गुण रूपे बुद्धिूप नहीं परिणता है तीन गुना परस्पर सहायक होकर के सुख प्रयोग ज्ञान दुख प्रत्ये मूढ़ प्रत्येक उत्पन्न करते हैं ठीक टीकाने व्यास प्रख्या प्रख्या प्रभृति रूपा बुद्धिपेण परिणता गुणा बुद्धि गुना जो का बुद्धि परिणत तो गुना है सत्वर जस्तमान से तीन गुना है प्रख्या प्रवृति स्थिति रूप है परस्पर क्रमश प्रख्या ज्ञान प्रकाश सत्व प्रभुति रजगुण का स्थिति तम गुण का परस्परा अनुग्रह तंत्रा के परस्पर सहायक होकर करके शांत सुखात्मक घोरम दुखात्मक मूढ़ विषादात्मकमे पर दिया शांत घोरम मूढ़म प्रत्येक तो सुखात्मक दुखात्मक मूग विषादात्मक दुख विषादे ग्राह्मी मलिनता प्रत्यय सुखोपभोगपमी त्रिगुणन आरभंते सुखोपभोगे मन तो कर भोग भी ये तीनों आरम्भ करता है सुख भोग मन कर तीन गुण का कार्य शांत गोरमूढ़ आरंभ करते हैं ना चोरी तत्यूप अस्त परिणाम स्थिर इतिहास ये स्थिर हमेशा ये नहीं कि उत्तम चलनृत्त चलन चुनवृत्तमी क्षिप्रपरिणामचितिथिप्रपरण परिणाम को प्राप्त करने वाला का गुणकृत्त गुणक स्वभाव संचाय टीका चलन चुनवृत्तमी क्षिप्रपरिणाम चित नए प्रत्यय प्रथम परस्पर विरुद्ध शांत घोरमूढ़ एक प्रतिपद्य एक सुखानुभव हुआ वो एक प्रत्यय करके परस्पर विरुद्ध शांत घोर मूढ़ परस्पर विरुद्ध है भिन्न एकता एकता एक प्रत्यय अन्य गुरु के प्राप्त करेगा इतः रूपातिशय वृत्ति अतिशय परस्पर ने विरुद्ध रूप अतिशय आतिस्या, किसी रूप अतिशय तीनों गुणों का रूप अतिशय होगा तो परस्पर विरुद्ध होगा और वृत्ति अतिशय गुणों के वृत्यु गुण के गुणों के अतिशय गुणातिशय गुणवर्तन अतिशय ये परस्पर विरुद्ध होगा किंतु कोई सामान्य कोई विशेष से इसमें विरोध नहीं अतिशय तब होगा तो विरोध होगा सामान्य दुर्बल रूप है प्रबल नहीं है सब बलवत्त के साथ हो जाएगी। कुछ अति प्रकट है कुछ न्यून है ये परस्पर हो जाएगी। परस्पर अतिशय हो बनने पर विरोध होता है इस दिया है भाषा में रूपातिश्रिया वृत्ति अतिशास परस्पर ने विरुद्ध सामान्य ने तो अतिशय सामान्य अतिशय के साथ में मिलकर आ जाएंगे सामान्य विशेष रूप से दोनों बलवानों के विरुद्ध होगा एक दुर्बल एक प्रबल है विरुद्ध नहीं होता है मिल जाएगा सामान्य विशेष रह जाते हैं साथ रहते हैं इसलिए तीनों गुणों में कभी कोई अधिक हो गया तो कभी काम होकर रह जाए, सब अधिक होकर के साथ नहीं गे, नहीं जाएंगे किंतु न्यूनाधिक होकर के रह जाएंगे कोई अधिक होगा कोई कम होगा <coughs> एवं ये गुणा इतरेतराश्रय उपार्जित सुख दुखमु प्रत्यय सर्वे सर्वका बनती गुण प्रधान भाव कृत्यम विशेष ये तीनों गुण है इस तरह से आश्रय न परस्पर आश्रय करके उपार्जित सुख दुखम हो प्रत्यय सब उपार्जिता सुख सुखम हो प्रत्यय है यही गुण ही, ही। सब गुणों के द्वारा सुख दुखम हो तो प्रत्यय तो उत्पन्न होता है सब गुण उपार्जन करते प्राप्त करते हैं कभी कोई अधिक कोई काम नहीं तो सब तो गुण तीनों प्रकार प्रत्येक कर कार्य करते हैं यदि सर्वे सर्वरूपा भगवती इसलिए सर्वे सत्वगुण भी रजतम गुण मिश्रित रजगुण्चित सब जितने भी शांत भी गौर हो मूर हो वो तो सर्वरूप अन्य भी है। साथ मिला रहता है शुद्ध एक ही कोई नहीं रहता त्रिगुणात्मक सब है गुण प्रधान भाव सूची इस समय विशेष विशेष है कभी कोई गुण कोई प्रधान कोई अधिक कोई न्यून हो जाएगा तस्मा दुख में तो सर्व विवेक नहीं थी इस विवेकी के लिए सब दुख ही ये सब त्रिगुणात्मक कोई भी हो उसमें तो रजगुण कार्य दुख है ना तीन गुण है सदस्य महत्व दुख समुदाय से प्रभव बीजम अविद्या ये महान दुख का समुदाय अनाधिकार से चल रहा है इसका मूल कारण है प्रभवबीज उत्पत्ति का कारण अविद्या त्यकदर्शन अभावेतु तस् अभावेतु सम्यदर्शन अविद्या का अभाव का कारण सम्यदर्शन टीका रूपतिशय वृत्तीशय रूपी दु, अष्ट भागा धर्मादय आठ पदार्थधर्मादि आठ है धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य कितना अच्छा हो धर्म ज्ञान भैराग ऐश्वर्य अच्छा चार हो गया और उसके नये कर जो अधर्म अज्ञान अभैराग अनैश्वर्य करके आठ उठ जाएंगे और अष्टभा धर्मादय है वृत्ति है सुखाद सुख दुख मोह ये शांत परमोधात्मक तभी तो धर्मेण विपज्यमान अधर्म ताब धर्म जो जिस पक्व हो गया उसके साथ अधर्म का विरुद्ध होगा एवं ज्ञान वैराग्यश्व ही ज्ञान भी अज्ञान के साथ वैराग्य वैराग्य विरुद्ध होगा सुखादि तब विपरीत आने वृद्ध है जो सुख दुखम है उसके विरुद्ध के साथ विपरीत के साथ विरुद्ध होगा सामान्य नीत समुदाय से रूपाणी अतिशयी समुदाय से अबिद प्रवर्तन देगी अतिशय हरस्पर विरुद्ध तो पर होगा सामान्य क्या है जो समुदाय चलत समुदाय से उत्कट कार्यक्षम होता है उत्कट होकर प्रकट होकर जो समुदाय चलते से नहीं प्रकट नहीं सामान्य दुर्बल है असमुदायचरित रूपाणी अप्रकट रूपेश से कार्यामुखन नहीं है समुदाय चरित कारमुख अपने कार्य अभिमुख कार्य करने देने के लिए दे। तैयार है असमुदायचरित कार्य अभिमुख नहीं दब कर रहते हैं ऐसे जो सामान्य है अतिशयी स अविरुद्ध अतिशय के साथ कोई विरोध नहीं अतिशय होते जो समुदाय चरित प्रकट रूपेश अपने कार्य अभिमुख कार्य देने के है उनके साथ विरोध अविरोध विरोध नहीं है दोनों यदि कार्य करने की तैयारी हो जाए तब से विरोध है एक कार्य देने की तैयारी एक सुख है दबाव है इस समय कोई विरोध नहीं था अविरुद प्रवर्तन थे ऐसा आतृण्य में एसत ये संग्रहण करते मानते हैं तथापि विषय सुख से कुछ स्वाभाविक दुख ये तो ठीक सब गुण रहते हैं कि विशेष सुख भी दुखस्वाभाविक दुख के भे ते सबसे उत्तर दिए एवं ये गुण परस्पर आश्रय से सुख दुख मोह प्रत्येपाप्त करते हैं सर्वे सर्व होते हैं उपादन अभेदा उपादनात्मक उपाध्याय सभी अभेद इत सुखदुख मोह ये जितने से तो का उपादान काम एक अभिद्या है प्रस्तुति उपादान अभेदास यहाँ सांख्य योग मत के का कार्य कारणात्मक है जैसे वेदांत में कहते भट्ट मृदात्मक है इसी प्रकार प्रकृति का कार्य तो प्रकृति प्रतिगुणात्मक है उपादान भेदास सबका उपादान एक है और जितने कार्य खार से स उपादनात्मक उपाधेय से उपादनात्मक उपाधेय कार्य कारणात्मक अकार इस सब कार्य एक कारणकूप है एक रूप से भी एक अभेदित तो रूप है कि आत्यक्यम तो सब एक एकदम एक आत्यक्यंत अभिन्न तथा तो बुद्धि व्यापेश भेदो न करते थे यदि सब एक रूप होगा तत्व भिन्न बुद्धि में मिलनी चाहिए बुद्धिभेद नहीं होना चाहिए अरे व्यापेश से भेद व्यापद से शब्द प्रयोग बुद्धि में भेद शब्द प्रयोग नहीं भेद सुख दुख बुद्धि शत्रु जस्त प्रख्यात प्रवृत्ति तीर ये शब्द भेद करते बुद्धि ये नहीं होना चाहिए अत्यंत अभिमहे तो इतः गुण प्रधान भावकृतस्त विशेष विशेष है गुण प्रधान भाव के कारण भाव प्रधान भाव गुणत्व प्रधानत् कवि किसमें प्रधान गुणत्व इसको लेकर के भेद है जिस प्रकार वेदांत मानते हैं पंचीकरण पृथ्वी जल तेजा व्या पांच धूतमी पांचों भू तो मिला हुआ पृथ्वी में भी पांचों भूत है अपंजीकृत भूत पांच है जल में भी अपन अपंजीकृत भूत पांच है, है? आकाश में अपन अपंजीकृत भूत अग्नि है आकाश कितने भाग हाँ है आधा का और बाकी आधा का चौथाई चौथाई हो जाए सब भूत है तो उसको आकाश के भी कहते पांचों भूत मिला हुआ है जल को कहते जल जो पानी पीते है आधा भाव से जल है और एक बटाट है अग्नि भी है वायु भी है आकाश भी है तो उसको जल क्यों कह देते हैं क्या तद्वार है। जो अधिक है उसका नाम ले देते हैं प्रधान गुण तो प्रधान भाव होकर विशेषा जो जिसमें अधिक है उसके नाम से व्यापार होता है इसी प्रकार त्रिगुणात्मक सब है किंतु कभी कोई प्रधान कोई गुण हो जाता है उसके अनुसार उसको सुख सुखादि कहते सब त्रिगुणात्मक है सब उपादान रूप से एक ही है सामान्य सामान्यात्म न गुणभाव अतिश आत्म ना तो प्राधान्य गुणभाव गुणत्व गौण होगा सामान्य रूप से तो गौण भाव हो जाएगा अतिशय हो गया तो प्रधान हो जाएगा तस्माद उपाधि स्वभाव दुखमे सर्व विवेकन दुखम हेयम प्रज्ञा बदान उपाधि उपाधि क्या है पहले ऐसा दुखमे सर्व विवेकन सूत्र क्या है पहला क्या है परिणाम ताप संस्कार परिणाम ताप संस्कार उपाधि परिणाम संस्कार निमित्त उपाधि से तो दुख है स्वभाव तो दुख कह दिया कि गुणात्मक दुखमे सर्वेक आत्मा के दुख में दृष्टि से दुख है ये दुख हेय प्रज्ञावता दुख प्रज्ञावता विवेकियों को त्याज्य दुख न नान्तरण त हेयर भवि त्याग तो होगा सिर्फ उसका मूल कारण त्याग करना पड़ेगा निदान मूल कारण त्याग में ना उनका त्याग नहीं हो सकता है रोग में आयुर्वेद में सबका मूल कारण बात निदान मूल कारण त्याग होने से रोग निवृत्त होता है इसी प्रकार यहाँ भी मूल कारण का त्याग चाहिए त्यार नरिज्ञातम निदान सक्षम हाथम इस मूल निदान से निदान मूल कारण जब ज्ञात नहीं है का उसका त्याग करेंगे पहले आयुर्वेदिक औसत देने के लिए पहले देखते हैं क्या है इसका मूल कारण वापस देख कर देखकर औसत दे देते हैं जब ज्ञात नहीं होगा तो, की तो रोग की निवृत्ति कैसे होगी दूसरे कुछ दे रोग बढ़ जाएगा अभी ज्ञातन खाँम न शक्य मूलकार ज्ञातने तो त्यागनी सी मूल निधनमें दर्शे मूलकार तद से महत्व दुखसमुदाये प्रभवबीज अद्याय दुखसमुदाय प्रभव का उत्पत्ति दुखसमुदाय प्रभव ये से उत्पत्ति होतीबीज क प्रभव से बीज उत्पत्ति का कारण है अवद तदु्छेद हेतु दर्शय उच्छेद के तहेतु सम्य दर्शन के कारण इदान अं शास्त्र सेग्रहाय प्रवृत तद्विधेन शास्त्रे सादृशं दर्शय ये शास्त्र सब के अनुग्रह के लिए प्रवृत्ता आरंभ हुआ योग शास्त्र इसी प्रकार दूसरे शास्त्र दिखाते जो सबका तो अनुग्रह करने के लिए है आयुर्वेद शास्त्र प्रतिविधि तो शास्त्र उसके समान शास्त्र से सादृश दिखाते है आयुर्वेद शास्त्र के साथ इसका सादृश्य दिखाते हैं यथा चिकित्सा शास्त्रम शास्त्र चतुर्व्यूह चिकित्सा शास्त्र चार व्यूह है चार विवाह ये राशि देर समुदाय विवाह चतुर्व्यूह चारूह ये ध्यान विवाह व्यवाह यू का संक्षिप्त अवयव समुदाय संिप करके चार प्रकार समुदाय तथोत्तर चतुर्व्यूह न दुखम हेयम हेम संसार हेयम अभिदत पहले बात क्या चिकित्साशास्त्र चतुर्व्यूह चार व्यूह क्या क्या है रोगो, रोगो रोग हेतु आरोग्यम वैषज्यम इति रोग रोग का हेतु निदान और आरोग्य आरोग्य क्या हेतु औषध वैषज्यम ये चार प्रकार है चिकित्सा चिकित्साशास्त्र में एवं शास्त्र चतुर्दृहमे ये योगशास्त्र विषय में चार युग समुदाय तद्यार तो संसार संसार हेतु मुख्य मुख्योपाय रोग रोग हेतु यहाँ संसार संसार हेतु निदान हो गया वहाँ रोग हेतु यहाँ संसार हेतु आरोग्य और आरोग्य का साधना तो वैसे मुख्यता उपाय चार प्रकार टीका में न दुखम हेयम संसार हेयम अभी तथा कृतो न दुखम हे त्याज्य पहले कहा था उठी की और यहाँ कहते हैं संसार संसार संसारे मुख्य मुख्योपाय संसार त्याज्य करते हैं तो परस्पर विरुद्ध होता है कृतो नरुद्ध विरुद्ध के नहीं तत्व दुख बहु दुख बहुल तत् दुख बहु संसारो हेय दुख दुख बहुं ये संसारे सुख बहुत दुख अदीक सर्पक सुसुख है कि दुख बहुत दुखबहुल दुखा लयस दुख बहु सं हेय्य ठीक है अविद्या संसार कहूँ तद से अवांतरव्यापार संसारे तो आह जो अविद्या संसारण करो अविद्या संसारण करती जैसा संसार करती है उसका अभांसर व्यापार अविद्या का व्यापार संसार हेतु कहते हैं प्रधान पुरुष योग हेय हेतु हेय हे, हे क्या है संसार उसका हेतु हो गया हेय संसार हेतु प्रधान पुरुषयो हो संयोग प्रधानपुर का संयोग संचार हो गया निदान हो गया संयोग से आतंकी के उपाय निवृतिरहान संयोग कीवृतिग रहोपम हानुपाय सम्यदर्शन त्र धास्व हेयर वातमी धा क क्या प्रतिवधि वह त्याग जो के हाथु त्याग करने वाला जो व्यक्ति उसका स्वरूप स्वयं अपने स्वरूप का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा उपाध्यय हेयम नवित महती त्याग करने वाले अपना स्वरूप ना तो त्याग कर सकता है ना ग्रहण करेगा ये हाने तक प्रसंग हानम मोक्षस्वरूप मोक्षस्वूप से संयोग से आतंतिग निवृति हान मोक्षना हापाए हा मोक्ष सही केचि पश्य हाथ सर्पोचद मोक्ष हाथ हैोक्ष तथा प्रदीप से निर्वाण विमो तस्ताई नाइन को पाठ ताई। थी कैसे तदीप ताईना। निर्वाण विमो वाले संसार का विमोक्ष क्या है प्रदीप निर्वाण प्रदीप से बुझ जाना है ऐसे समाप्त हो जाना ही मोक्ष है तो समाप्त समाप्त हो जाए वही मुख्य है प्रतिभा क्या निर्माण हो गया ऐसे तस्वीर विमुक्षता ही न से समाप्त हो जाना ही मुख्य है ऐसा कोई कहते हैं अन्य तो सवातन क्लेश समुच्चे रात विशुद्ध विज्ञानो विज्ञानोत्पाद मुख्य इतिष्ट है बौद्ध लोग कहते हैं ऐसा समाप्त हो जाए सब शून्य हो जाएगा दूसरा है विज्ञानवाद प्रशिक्षण विज्ञान ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान जो होता है विषय विषय का ज्ञान ये दुख अशुद्ध ज्ञान है और विशुद्ध ज्ञान होगा जब विषय नहीं वासना कुछ नहीं सवास में क्लेश समुच्छेदा वासना क्लेश का उच्चेद हो जाने से जो ज्ञान होगा विषय नहीं शुद्ध विज्ञान बारे में मानते हैं दो विज्ञान एक आलय विज्ञान एक प्रभृति विज्ञान आलेय विज्ञान होता है अहम अहम ज्ञान शुद्ध है विषय नहीं है निर्विषय प्रभृति विज्ञान है घट पटक विज्ञान जिसे प्रवृत्ति होती है ये जो विषय का ज्ञान होता है वासना क्लेष के कारण वासना क्लेस उच्छेद हो जाने पर और विषय विषय का ज्ञान होगा शुद्ध ज्ञान वो भी क्षणिक को तो उत्पन्न होता है नष्ट होता धारा चलता है विशुद्ध विज्ञान उत्पाद है वो मुख्य ही मुख्य कहते हैं तान उनके पति कहते हैं ऐसा नहीं उच्चेद अपना उच्छेद ही मोक्षा नहीं हातु सर्पम उपाधेय मिलियमान बगती अपना स्वरूप ग्रहण नहीं होता है इसलिए वो अपना उच्छेद ही मोक्ष इस नहीं होगा ठीक है तत्र हानं में तनता अपना स्वरूप का यदि त्याग हो जाए तो क्या आपत्ति हानि क्यों नहीं होगा हानि सत्य उच्छेद प्रसंग यदि स्वरूप का हानि त्याग हो जाएगा तो सर्प का उच्छेद हो जाएगा तो मुख्य हो जाएगा सर्प का अभाव सर्प का नाश सर्प का नाश मुख्य आपत्ति है ऐसा नहीं होता है स्वरूप का नाश मुख्य रोग रुग है रोग से कष्ट प्राप्त करता है और उसको कोई मार दिया ये मुख्य हो गया रोग निवृत्ति होगी रोग रांदी है अगर था उसको मार दिया तो मुख्य हो गया नहीं बिल्कुल <laughs> मुक्त हो गया तो बंधन कहाँ रहा किन्तु तो इसको कोई मुख्य नहीं मानता है नहीं समझ जाते कोई नहीं जो मर जाए स्वरूप उच्छेद हो तो उच्छेद है तो उच्छेद हो जाएगा ना तो हो जाएगा मुख्य हो ऐसा मानना पड़ेगा ठीक है न ही कच्चित प्रेक्षावान आत्मा उच्छेद उच्चेद आ गया ये अभिवेक्की कोई अलग है बुद्धि पूर्वकारी अपने उच्छेद के लिए प्रवृत्त नहीं होता है अपने कोई समाप्ति नहीं चाहता है मृत्यु कोई नहीं चाहते नृष्यंत तीव्र गदोन्मूलित सकल सुखा दुखमयी निव मूर्ति उद्भत स्वच्छदाय यतमाना ऐसे लोग तो दिखते है स्वच्छदाय यतमान दृश्यंत अपने चर्य के लिए यत्न करने वाले दिखते हैं, दौड़ते हैं, चलांग्रा कर मरने के लिए कैसे तीव्र गदोन्मूलित सकल सुखा तीव्र गधे उन्मूलित सकल सुखम ये तीव्र गद रोग सामान्य रोग नहीं तीव्र रोग जिसके जिसकी चिकित्सा ही नहीं अस्तित्व रोग हुआ जिस रोग से कष्ट होता है इसमें होता है तो उन्मूलितम सकल सुखम से थोड़े बहुत तो सुख जीवन में प्राप्त होता है सकल सुख उन्मूलित तो हो गया समाप्त तो हो गया दुख ही दुखम इतने दुख है असह दुख और उसका उसका कोई प्रतिकार नहीं दुखमय भी वह मूर्तिम कर ये सर्ज मूर्ति दुख और दुखर रूपये ही वहन करते चलते तो सोच आय अतम दिखते फिर तब समाप्त तो कर देते हैं कहीं कहीं से आता है सब समाप्त तो कर देते हैं ये तो फिर से निकल तो करते हैं। है ऐसा उत्तर देते सत्यम के चीजें ऐसे कुछ लोग ही न केवं संसारी लोग विविध विचित्र देवाद दे आनंद भोग हो संसारी सब लोग ऐसा नहीं अपने के लिए कोई नहीं करता है विविध विचित्र देवाद दे आनंद भोग होगी विविध के प्रकार है विचित्र अनेक और अन्य के प्रकार विविध है के प्रकार है विचित्र विलक्षण विलक्षण तो कहे सबका अलग अलग विशेष तो विभिन्न प्र प्रकार है विविध हो गया विभिन्न प्रकार है विचित्र विलक्षण तो बड़े कोई देवाद दे आनंद भोग देवता मनुष्य से आगे देवता स्वर्ग आदि में आनंद भोग भोग करने वाले ऐसे है संसारी तो स्वर्ग प्राप्त करने के सुख भोग करने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं निश्चित है मरना है तभी कितने प्रयत्न करते रुपया कमाते हैं रुपया कमा कमाने से जो आनंद मिलता है न कोई अपने रुपया भोग कर सकता है व्यक्त कर सकता है ना उसका उस उपयोग कर सकता है किंतु कमाने का नशा जो चढ़ जाता है ऐसे उसके पीछे पड़ते सारा जीवन रुपया ऐसा ठिकाने नहीं है बहुत लोग ऐसे साधु भी रुपया बहुत ही इकट्ठे करना चाहते बहुत तो करते बड़ा खुद गिरत हो इतने इकट्ठे करते, करते आरोप कर नहीं किंतु उसमें छोड़ना कौन चढ़ता है सब इसी प्रकार भूख करने वाले भू के पीछे दुख है दुखा तो भी दुख सहे करके भी बहुत कष्ट सह करते रुपया कमाने के लिए नाम कमाने के लिए बहुत कष्ट सह करते हैं परमात्मा प्राप्ति के कष्ट सही करना कठिन है अन्य के लिए होता है बड़े इसलिए उच्छेदायतना करने वाले काम में कोई नहीं सब चाहते है पेट तो मोक्ष माना दिखते कि जो भोग करने चाहते उनमें कुछ मोक्ष चाहते है मोक्ष सब चाहते है मोक्ष क्या है आत्यंतिक दुख की निभूति और स्वरूपानंद सब लोग सुख चाहते हैं और सुख कैसे चाहते हैं निरति सुख अल्प नहीं बहुत सौ अधिक सुख जितने भी सुख मिले उतने सुख अभी कहीं नहीं हो सबसे अधिक सुख हमको प्राप्त हो सुख सब चाहते दुख थोड़ा नहीं थोड़े भी दुख नहीं चाहिए देश काल वस्तु देश परिच्छिन काल परिचिन वस्तु परिचिन तीन प्रकार परिच्छि होता है एक देश में सुख दूसरे देश में दुख ऐसा कोई नहीं चाहता है जहां जाए सुख मिले एक काल में दुख दूसरे काल में दुख ऐसा जाता है कोई अभी एक वस्तु से सुख मिले दूसरे वस्तु से सुख मिले वो नहीं सबसे व्यक्ति हो वस्तु हो जो सबसे सुख मिले देश परिच्छन्न नहीं काल परिचन्न नहीं वस्तु परिचिन नहीं उससे अपरिचित सुख निरक्ष सब चाहते हैं सब चाहते बिल्कुल रोगी है रीतमगा पेड़ के नीचे स्टेशन में घूमता है वो भी चाहता है मुझे सुख मिले चाहते हैं ना राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं चाहते, वो चाहते हैं बचा कभी राष्ट्रपति मानव नहीं राष्ट्रपति हम बन जाए प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत तो लोग तो कभी मानी सोचते नहीं क्योंकि संभव नहीं किंतु सुख सोच चाहते हैं चाहते हैं ना ये देखो प्रधानमंत्री बन सम्राट बनने के नहीं चाहते कितु दुख नहीं मिले सुख चाहते हैं ये जो सुख है दे वस्तु विश्� परिच्छ रहते सुख यही मुख्य जी चाहते हैं सुख भोगने वाले में भी चाहते और सुख मिले निरत मिले और कभी दुख नहीं मिले मोक्ष माना दुष्यंत तो वो देह छोड़ना नहीं चाहते हैं भोग करने वाले भोग ऐसा उच्छेद उच्छेद के लिए प्रयत्न नहीं करते कि मुख्य चाहते हैं तस्माद अपुषारत्वृत्तिर न हाथू स्वरूपोच्छेद मुख्य यदि स्वरूप उच्छेद मुख्य कहेंगे तो पुरुषार नहीं होगा पुरुषार्थत्व तो नहीं अपरुषार्थत्वार्थत्व तो, तो बनाया अपत्य तो बनाया उसने अपत्य इसमें पुरुषार्थत्व नहीं हाथों सर्वपोच्छेद मुख्य अपने स्वरूप का उच्छेद ही मुख्य नहीं होता है स्वरूपोच्छेद मुख्य होगा तो कोई उसको नहीं चाहेगा सब केंद्र मुखिया चाहते हैं इसे स्वरूपोच्चे मुख्य न अभिप्रिय न स्वीकार्य साधु अस्त तरी सा उपय सर्पेय कि उपादे ग्रदानेतुवाद हे उपाधान हेतुवाद उपानग्रहण कर हेतु कारण वाला सरपकर ग्रहण करेंगे कर उपदानी कार्य अनीत सही मुख्यत्व आदे बच्चा वेतन उपादान होगा ग्रहण करना है तो आरंभ होगा पहले नहीं था प्रा, प्राप्त होगा जो प्राप्त होगा वो नष्ट हो, हो जाएगा कार्य होगा तो अनित हो जाएगा किसी कारण से यदि उसको प्राप्त करना यही हो जाएगा कार्य हो तो अनित हो जाएगा अनित्य मोक्षा नहीं होता है कोई अनित्य मोक्षा नहीं चाहता है अनित हो जाएगा तो मुख्यत्व आदि वो चेतन मुख्यत्व से हट जाएगा मुख्य भी नहीं होगा क्योंकि अमृत स्वमी मोक्ष मोक्ष तो अमृत तो अमृत होना ही अमृत से अमृत से भाव अमरण भाव नित्य होगा तो मोक्ष होगा अनित्य मोक्ष नहीं होगा ना आप ही विशुद्ध विज्ञान संतान भगवती अमृत और विशुद्ध विज्ञान संतान चलेगा विषय वासना क्लेश नष्ट पर शुद्ध विज्ञान हो जाएगा उसका प्रवाह चलता रहेगा वही मुख्य होगा अमृत बाबत न जो विज्ञान को संतान कहते प्रवाह संतान क्या है एक ज्ञान उत्पन्न होगा उसी समय नष्ट होगा द्वितीय क्षण और एक ज्ञान उत्पन्न होगा नष्ट होगा तृतीय क्षण में और एक ज्ञान उत्पन्न होगा नष्ट होगा ऐसे चलता रहेगा और एक संतान क्या है यह प्रवाह को संतान कहते हैं संतान प्रत्येक ज्ञान को कर देंगे तो संतान कहाँ रहेगा रहेगा ज्ञान का एक एक उसके बाद दूसरी के बाद अप्रत्यक्ष अलग अलग और सब ज्ञान अलग तो संतान ऊपर रहेगा नीचे गिड़ जाएगा संतान और संतानी संतान होता प्रवाह प्रभा में रहने वाले प्रत्येक का नाम संतानी प्रवाही प्रवाह में रहने वाले प्रत्येक ज्ञान को छोड़ करके प्रवाह नाम कोई वस्तु ही नहीं वस्तु को नहीं प्रवाह ऐसे इसको ऐसे इसको छोड़ करके रेखा कुछ कहा है प्रवाह नाम को कोई वस्तु नहीं संतान जो व्यतिरित्व से संतान से वस्तु से प्रभाव संतानी प्रवाह में होने वाले प्रभाव प्रवाही हो गई ज्ञान प्रत्येक ज्ञान है संतान में यानी ज्ञान संतानी को अलग करें तो उसे बिना व्यतिरित संतान प्रवाह नाम कोई वस्तु तो है नहीं वस्तु से वास्तव नहीं है ओ, संतानों को संतान विज्ञान को लेकर के प्रवाह की कल्पना ज्ञान चल तो प्रभा को नहीं जिसको मोक्ष कहेंगे विज्ञान संताना संतान नाम तो अनिश्चित और संतान में होने वाले ज्ञान प्रत्येक ज्ञान अनिश है तो फिर कौन निश्चय है मोक्ष होगा प्रवाह क्या चीज है संतान क्या है जो निश्चय होगा मुक्ष होगा तस्मात् यथा शाश्वतवाद होती नित्य मुख्य हो तभी उसके लिए प्रयत्न करेंगे बुद्धि वही चाहता है उभय प्रत्याख्यान चाश्वतवाद इतना सम्यक दर्शन ये समय दर्शन है उभय निराकरण कर दे त्याज्य नहीं शाश्वतवाद नित्य तो है मुख्य यही समय दर्शन सम्यक दर्शन से मुख्य होता है ठीक यथा शाश्वतवाद हो तथा से अव अपवर्ग सेह अपवर्ग पुरुषार्थ मुख्य पुरुषाथों उभय प्रत्याख्या शाश्वतवादा तस्वस्थ आत्म न मुख्य इतव सम्यकदर्शन ये समयदर्शन है आत्मा का मुख्य स्वरूपस्थान स्वेण अवस्थान स्वतः न्रह्मेण अपने स्वस्थ अवस्थानी मुख्य है बाकी जो उसमें अज्ञान के कारण दुख दुखों के साधन शरीर आदि का संबंध ये सब समाप्त हो जाएगा शुद्ध अपना आत्मस्वरूप शुद्ध ही रहना वस्तु तो शुद्ध अभी भी है और अज्ञान के कारण देहादि के का संबंध अशुद्धि प्रकृति के गुणों के संबंध करके दुखी होता है और ये सब प्रकृति का प्रकृति पुरुष जन का भेद ज्ञान हो जाएगा भेद पुरुष दोनों का वियोग हो जाएगा संयोग नहीं होगा तो पुरुष अत्यंत निर्लप है शुद्ध है स्वरूप से रहना ही मुख्य है वही नित्य है। हैदेत शास्त्र इति थे इसे योग सूत्र शास्त्र दर्शन शास्त्र इसको चतुर्व्यूह कहते चाहे चारो व्यूह यास्त्र चाहे समूह हेय आन हेतु और मुख्य हेतु संसार हेयम दुखम अनागतम हे यम दुखम अनागतम अनागत दुखम हे यम, जो अतीतर दुख हो गया उसको त्याग करना हो तो भो कर लिया अब वर्तमान जो दुख है वो द्वितीय क्षण में को नहीं रहता है तो वो भी त्याज्य नहीं होता है अनागत जो उत्तर क्षण में आने वाले दुख आगे आने वाले दुख उसका त्याग करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ठीक टीकाने भाष्य में दुखम अतीतम उपभोग न अतिवाहितम न हेय पक्ष वर्तते जो दुख अतीत तो हो गया उपभोग करके समाप्त हो गया कर हो गया हेय पक्ष में हेयकुट में नहीं उपभोग हो गया वर्तमान से स्वच्छ में भोगारुभ्रमित वर्तमान में जो दुख है अपने क्षण में स्थान भोग युक्त है भोग उसका भोग हो रहा है उसका अनुभव हो रहा है न तत् क्षणांतरित में आपत्ति दे दूसरे क्षण तो नहीं रहेगा त्याज्य होने के लिए तस्मा यदेव अनागतम जो अनागत है दुख तदेव अक्षी पात्र कलपम योगी रंग से योगी को ही क्रिय देता है आगे दुख मिलेगा योगी होता, तो तो होता है अक्षीपात्र कलपम चक्ष के अनुसार और कहा हम के जाल रखेंगे तो भी कष्ट होता है चक्ष में योगी इस प्रकारे थोड़े भी दुख आगे दिखता है तो कोरी ही दिखता है संसार दुख ही दुख है अन्य लोग तो सुख ही देखते हैं दुख है कष्ट है तो भी उसमें सुख शोभनाध्यास कर दुख के पीछे हालते हैं दमेश नेतरम प्रतिपत्तारम अन्य प्रतिपत्ता संसारी के लिए ये कष्ट नहीं होता है ये तो सुख सोचते हैं सदैव तो हेयता आपद्य थे इसी प्रकार ये अनागत तो सुख है ये त्याज्य अनागतमीति अतीत वर्तमान व्यवचि अतितर वर्तमान वि छोड़ करें अनागत भविष्य आने वाले तत्र उपपत्ति अतित सत्या तो समाप्त हो गया भोग हो गया नर्तमान उपयूज्यम न ना भोगे नतिवाहित कस्म न है जो वर्तमान भोग करे सुख दुख वह भोग से समाप्त तो नहीं हुआ उसका क्या करना चाहिए कसना न है इस तो वर्तमान से भोग कर रहे हैं भोग चल रहा है आगे विश्लेषण को नहीं रहेगा भोग त्याग करने के लिए इसलिए अनागत तो दुख ही त्याज है ये इस शुभम ये हो गया समाप्त हो गया आगे हेयोग बता दिया हे का हेतु चतुर्व है हे का हेतु संसार का हेतु आगे ओम um...